जो ज्ञानी हैं, जो देह को मैं मानते हैं जो मुडमती हैं, उनके लिए संसार तरना बड़ा कठिन महासागर है लेकिन जिनके अघनाश हो गए हैं उनके लिए संसार सागर तरना गोपद की नाई जो विचारवान है जिनका शुद्ध शुद्रदय है जिनके पाप नाश हो गए हैं जिनकी बुद्धि कुछ सत्व प्रधान है जिनको सदगुरुओं की छाया मिली है उनके लिए संसार करना आसान ईश्वर में श्रद्धा हो जाना आसान है सदगुरु में श्रद्धा होना कठिन और ऐसे तो लाखों लाखों शिष्यों में कोई विरलाई मिलेगा जिसको गुरु में कोई दोष न दिखे क्योंकि गुरु देहधारी होते हैं और देह तो जैसे हमारे खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते गुरु भी ऐसे दिखेंगे पता नहीं चलेगा कि गुरु देह में होते हुए भी देह के तीनों गुण से पार तत्वों में बैठे हैं क्योंकि हम देह में जीते तो गुरु को भी देह की तराजू में तोलेंगे और जब तक ऐसे जगे हुए पुरुषों में अटूट श्रद्धा नहीं हुई तब तक हजारों भगवान हजारों देवी हजारों देवताओं को मानो मानते रहो ठीक है न मानने से मानने वाला अच्छा कोई रुपयों को मानता है कोई देवी को मानता है कोई कपड़ों को मानता है कोई जाति को मानता है ये सारी मान्यता जहां से उठती है जिस अंत से उस अंत को जो सत्ता देता है और हजार हजार अंतरण जिसमें पैदा हो हो के लीन हो जाते हैं वो जो चैतन्य आत्मा है उसको जानने वाला बड़ा दुर्लभ है बड़ा कठिन और सुगम भी उतना ही है हे राम जी फूल पत्ते और टहनी को तोड़ने में परिश्रम है अपने आत्मा को जानने में कोई परिश्रम नहीं ये भी कहते हैं और कठिन भी ऐसा है कि कोई आकाश चला जाए कोई अमेरिका चला जाए कोई नरक चला जाए स्वर्ग चला जाए वो आसान है लेकिन यहां आधा इंच दूरी पर आना कठिन है तुम यहां से बंबई चले जा सकते हो दिल्ली जाओगे बंबई जाओगे कलकत्ता जाओगे कोई अमेरिका भी जाके आया होगा कोई कहीं कितना दूर जाके आओगे लेकिन यहाँ एक इंच की भी दूरी नहीं और आज तक पहुंचे नहीं इसलिए कठिन भी है और सरल भी इतना है उसमें हवाई जहाज की टिकट चाहिए पासपोर्ट चाहिए वीजा चाहिए, आम जो, ये पचास तो बड़ी पर अरे फिर लौटना पड़े या तो सिटीजन के लिए गुलामी करो और फिर वहीं मर जाओ और वहां एक बार गया तो फिर लौटने की बात ही नहीं और सब जगह होते हुए भी वहां से फिर एक कदम नीचे भी नहीं आता इस संसार में तुम अहमदाबाद में हो तो अमेरिका में नहीं हो अमेरिका पहुंचे तो अहमदाबाद छोड़ना पड़ेगा और वहां पहुंचे तो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हो ऐसा है ऐसा ऊंचे ऊंचे स्थान है फिर देवी देवता मैं लोकपाल उनका पद कुछ नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश के पद तुम्हारी व्यापकता में तुम्हें दिखेंगे ऐसा पद है वो वो ऐसी ऊंचाई है कि जिसका वो रहा समझ में आता है लेकिन समझाया नहीं जाता उसको पाना बड़ा दुस्तर है असंभव नहीं है कठिन है कठिन क्यों है कि हम गुणों में जीते हैं गुण वाले शरीर में जीते हैं और गुणों वाले व्यक्तियों में जीते हैं और सारा दिन ये गुणों की ही बात मिलती है माया की ही बात मिलती है फलाणों मरो फलाणों मा दो पढ़ो फला छोकरो थे फलान छोड़ी थी फलाना नी वह भाई फला पोपटनी चौथ जीव छा नी वह काली मैश जीवी छ हाओ भैस जीवी फला छोकर बहुत तेजस्वी बस यही सब आकृतियों की चर्चा होती मुर्दों की ही चर्चा होती मरने वालों की ही चर्चा होती हाड़मास की ही चर्चा होती तो ये सब जो है ना हालमस्त कोई मालमस्त कोई तूती मै न में कोई खानमस्त पहरानमस्त कोई राग रगी दोहे में कोई अकल मस्त बुद्धि में थोड़ी होशियारी होगी ना तो वो भी अंदर रहता है मां अकुल ये बुद्धू क्या जाने अरे भैया कल वाला छोरा होशियार ऐकरा होश्यार छोकरो को गांठ पड़ जाएगी होश्यार है यार माँ होशार है तो परिच्छनता तो, तो बनी जाए मैं बुद्धू हूँ तो बुद्धू होने की भी गांठ आ गई होशियार होने की भी गांठ हो गई मैं मीडियम हूँ तो मीडियम होने की भी तो गांठ तो हो गई नार श्री राम इसलिए दुस्तर देवी हैुणमयी मम माया दुरतया ये माम प्रपोद्यंते मायाम एताम तरंती ते जो मुझे प्रपन्न होते हैं जो मुझे पाते हैं। तो दो प्रकार के लोग हैं एक तो देह को मैं मान के जीते हैं और देह के इर्द गिर्द के व्यवहार की उपलब्धियां करके अपने को भाग्यशाली मानते और दे के इर्द गिर्द की चीजें चली गई तो अपने को अभाग मानते ऐसे अभागों की तो भीड़ है दुनिया में दूसरे ऐसे हैं कि देह का भी रहे और भगवान का भी भजन रहे वो ऊंचे लोगों में जाते हैं और कभी कभी कोई कोई ऐसा है जो देह और वो लोग ये लोग सब माया मात्र मनोमय समझ कर चैतन्य सत्ता दृष्टा साक्षी आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन उसी का विलास समझ के माया मात्र समझ के माया को माया समझ के अपने को दृष्टा भाव में स्थिर कर देता है वो कोई कोई विरला होता है ओम हो, होम और ये जरूरी नहीं कि ऐसे विरला पुरुष को लोग जानते हों अथवा ऐसे लोगों के पास बहुत लोग हों ये भी जरूरी नहीं ज्ञानी की डेफिनेशन क्या कोई कोई डेफिनेशन नहीं ज्ञानी की पहचान क्या के कोई पहचान नहीं फिर भी स्वामी ज्ञानी की पहचान कि जिसके नजीक बैठ के अपने को आनंद आवे वो ज्ञानी जिसके नजीक बैठे अपने को आनंद आने लगे मजा आवे वो ज्ञानी है अरे तो एक्टर के भगत हीरो के आगे बैठेंगे तो उनको मजा आएगा नेता के भगत बड़े नेता के आगे बैठेंगे तो मजा आएगा धनवान बड़े धनवान के बीच में बैठेंगे तो उनको मजा आएगा ये भी ज्ञानी की पहचान नहीं बड़े डाकू के नजीक छोटे डाकू बैठेंगे तो उनको मजा आएगा कि बड़े आदमी के साथ बैठने को मिला वो मजा अलग है ज्ञानी के निकट बैठने का मजा आएगा निर्विषय मजा आएगा उन लोगों को जो मजा आएगा अहंकार पोषने का मजा आएगा और यहां जो बैठेंगे वो अहंकार विसर्जित होते हुए आत्मा का रस आएगा वहां मजा भोगने वाला मौजूद रहेगा यहाँ मजा मजा और मजा भोगने वाला दो नहीं रहेंगे रमन महर्षि के पास लोग आते थे कभी कभी तो रमन महर्षि उसी के तरफ बार बार निहारते थे एक तक मानव जात की बड़ी कमजोरी है कि थोड़ा सा कोई विशेष ध्यान देता उस पर तो उसका अहम जग जाता है कि मेरे ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे महारिषि मैं कुछ हूं विशेष फिर मह को हटा देनी पड़ती थी दृष्टि और उसके तरफ देखता ही नहीं थे तो उसको दुखी होता था कि पहले हम आए शुरू शुरू में तो स्वामी जी हमारे ऊपर खूब खुश थे और आजकल आँख उठा के भी हमारे तरफ देखते थे दुखी हो जाते थे ऐसा क्यों होता है कि पहले हुआ कि मेरे तरफ ध्यान देते मेरे तरफ ध्यान देते तो मैं बना अब नहीं देते नहीं देते तभी भी तू बना मह ऋषि चाहते तू विसर्जन हो जीवन जोखम रेश जब तक हम मौजूद हैं तब तक कभी सुख कभी दुख कभी लाभ कभी हानि कभी मान कभी अपमान कभी जीवन कभी मृत्यु इसलिए कृष्ण जोर दे रहे हैं इसी बात पर देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुर ये मुझे देव की जो माया है गुणमय माया है सात्विक राजस्थीन गुण है इसके पे मिश्रण के विभिन्न विभिन्न से विभिन्न विभिन्न विभिन प्रकार का अनुभव होता है तो दुस्तर है लेकिन जो मुझे प्रपन्न होते हैं ऐसा नहीं कि कृष्ण को प्रपन्न होते हैं मुझे कृष्ण ने गीता में से नहीं कहा कि कृष्ण कृष्ण कहो मेरे को पहचानू जो कृष्ण के मय को जाना उसने सारी दुनिया के मैं को जाना देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुर्तया ये माम प्रंते मायाम एताम तरंती वो उस माया को तर जाता है त्रिगुणमयी माया जो है बड़ी दुस्तर है क्योंकि तो कई लोग ईंट चुने लोहे लक्कड़ के मकान को पाकर अपने को भागशाली मानते हैं कई लोग बाह्य विद्या को पाकर अपने को विद्वान मान लेते हैं कई लोग बाह्य धन को पाकर अपने को धनवान मान लेते हैं और उस सकंजे में से उस माया के भ्रांतिपूर्ण मान्यता से कोई निकलकर भगवान के रास्ते चलते हैं तो फिर तुष्टि नाम की एक अवस्था आ जाती है जो भी एक माया का रूप है भजन करा लोग भगत कहने लगे भजन करा भगवान का थोड़ा कुछ रूप दिखने लग गया ध्यान किया कुछ दिखने लग गया पहले कुछ होने वाला है वो पहले पता चलने लग गया आदमी समझता के बाद मेरा भजन हो गया ना ये तुष्टि है जैसे आदमी थोड़ा पढ़ते पढ़ते दो चार पांच क्लास पढ़ ले और समझ ले अपना को विद्वान ऐसे ईश्वर के रास्ते चलते कुछ थोड़ी अवस्था ऊंची आ जाती है तो आदमी को फिर सूक्ष्म अहंकार फाका आ जाता है वो तुष्टि है माया का एक, एक खेल है उस खेल से आदमी जब ऊपर उठता है तो ये माया क्या है माया जीव की कल्पना में रहती है और भगवान के अज्ञान से होती है वस्तु के अज्ञान से माया पैदा होती है और जीव की कल्पना में रहती है और ये तुष्टि आदि रूप लेकर आती है सात्विक राजस तामस रूप तो माया के हैं हाँ लेकिन भजन के रास्ते जाते हैं तो तुष्टि का रूप लेकर आती हैं। थोड़ा सा आभास ज्ञान हो गया थोड़ी सी झलक आ गई थोड़ी सी वाह वाह होने लग गई फिर आदमी उसमें रुक जाते हैं जो मुझे भजते हैं वो मुझे पाते हैं माया माना पैसा नहीं माया माना धोखा जो छोड़ जाना है उसके लिए दिन रात लगाते हैं और जो सदा साथ में रहना है उसके लिए टाइम नहीं मिलता है दिस इज द माया इसी को माया कहा जाता है जो तुम्हारा नहीं मजे की बात है कि ईश्वर को देने की एक ऐसी कला अद्भुत है ऐसा वो देन हार चतुर है कि लेने वाले को पता ही नहीं चलता कि ईश्वर ने दिया है और लेने वाला वो चीज अपनी मान लेता है और उसका भोक्ता अपने को मान लेता है ईश्वर के देने की तरकीब ऐसी है कि कि दिखता ही नहीं नहीं और पता भी नहीं चलता लेने वाले को कि मैं तो पानी की बूंद था पिता की से पसार हुआ था अब मैं, मैं मेरा शरीर ही मेरा नहीं है तो मेरा मकान मेरा धन मेरा बेटा मेरी सत्ता मेरा पद मेरी प्रतिष्ठा मेरी पढ़ाई लिखाई कैसे हो सकती ईश्वर इस ढंग से देता है कि दाता दिखता नहीं और लेने वाला उन चीजों को अपनी मान लेता है और यह माया शुरू हो जाती और ये माया देव की है तो जो देव अंतर्यामी देव की शरण होता है वो इस माया से तर जाता है बाकी तो भले भले तिशमार खान इस माया के बाढ़ में बह गए माया के बहाव में बह गए जो कृष्ण के दीदार करते हैं दर्शन करते हैं ऐसे नारद जैसे को माया नहीं छोड़ती नाराज कीर्तन करते रहे भगवान कृष्ण प्रकट हुए कि नारद तेरे को जो काम क्या देता हूं फटाफट करता है कुछ मांग ले बोले भगवान क्या मांगो आप यदि संतुष्ट हैं खुश हैं तो मेरे को अपनी माया दिखाओ भगवान बोलते हैं तू मेरे को देख अभी तो कृष्ण को देख रहा है तू मेरे को देख बोले तुमको तो देख ही रहा हूं बोले तुम मेरे को तो नहीं देखता तू ये मेरे शरीर को देखता है तू कृष्ण को देखता मेरे को नहीं देखता तू मेरे को देख नारद बोलता है आपको देख लूंगा कभी न कभी आप अभी आपकी माया दिखाओ खेज थी खुट्टी टिकाने माया में तो जी रहा है फिर माया विशेष देखता है बोले भगवान आपकी माया देख लूंगा तो तर जाऊंगा बोले माया को देखने से नहीं तरेगा बच्चे मेरे को देख ले तब तरेगा बोले आप तो दिख ही रहे हो नारद ये तुष्टि है ये तुष्टि आ गई मेरे पूर्ण व्यापक रूप को तूने नहीं देखा ये तुष्टि को देख लेकिन हट होता है भक्त बालक जैसा होता है माना तुम्हारी माया दिखाओ प्रभु आप तो टालते ही रहते हैं, वैसे तो बोलते मांग ले मांग ले जब मांगता हूं तो बात बनाते कृष्ण ने देखा कि ये, ये। इसको अभी ठोकर खाने की मर्जी है बोले अच्छा ऐसे कर मेरे को प्यास लगी है जरा सरस्वती किनारे थे घूमते घाम पानी भर के आ जा देखा सरस्वती उस जमाने में अच्छी तरह से बहती थी अभी तो सीधपुर में सन्नाटा है पानी का नारद जी गए भगवान के लिए पानी भरना है तो जरा शुद्ध होकर भरूं मारा गोता राज गोता मारा तो नारद में से बन राजेस्ट उभर आई हरी भरि हो गई कपड़े पपड़े भी माया से आ गए शर्मिंदी हुई वो भूलि गया तो मैं नारद था बड़ी सुंदर कन्या बन गई और मल्लाह ने उसने अपनी ओर आकर्षित करा मल्लाह के साथ शादी हो गई हो गई मल्लाह रोटी करे भात लेने जाए मल्लाह के पास दिन बीता रात बीती सुबह बीती शाम बीती सप्ताह बीता महीना बीता साल बीता समय बीता महाराज तेरा साल में उसको नौ बच्चे हो गए नारदी को श्री राम अब नारदी चौदह बच्चों की माँ हो गई बारह बच्चों की माँ हो गई मल्लाह तेरवा और चौदवी खुद बड़ी मुश्किल से पूरा पड़ता है और वो मल्हा जो है ना उसको चिंता चिंता में कोई झपेट आ गया आ गया कोई झोंका हाट फेल हो गया मर गया मर गया तो बच्चे रो रहे नारदी रो रही मेरे को तो अकेला छोड़ के चला गया अरे मेरे पति अब मेरा क्या होगा ऐसे करके चिखते बच्चे भी रो रहे हैं इतने में कृष्ण आए ओ नारदी पुराने संस्कार है। बोले मैंने तेरे को बोला था पानी भर के आया क्या करता है वो कपड़े को संभाल के शर्मिंदा होकर अपना लाज छुपाने के लिए पानी में गोता मार पानी में गोता मार के बाहर निकलते न, न बच्चे हैं न केवट की लाश है न नाव है बोले भगवान पानी लो लेकिन मेरे को कुछ हो गया क्या हुआ मेरे को तो ऐसा लगा मैं नारदी बन गई हूं बारह बच्चे हो गए बोले इसी का नाम माया है तू वही का वही था लेकिन तेरे को महसूस हुआ महसूस जो हुआ वो रहा नहीं तू मौजूद है तू असल है और बाकी जो कुछ हो गया नकलियत है यही तो मेरी माया है आसान भी है और कठिन भी है आसान तब तो है जब आप इसको पाने के लिए अपने आप में ठहरते ना हमारा शरीर प्रकृति का हमारा घर प्रकृति का हमारा व्यवहार प्रकृति का हमारी मन और बुद्धि प्रकृति के तो प्रकृति विनाश के तरफ जा रही है नाश के तरफ जा रही बदलाहट के तरफ जा रही तो हमारा मन और बुद्धि भी विनाश के तरफ जा रहा है बदलाहट के तरफ जा रहा है बचपन का मन बुद्धि अभी नहीं जवानी का मन बुद्धि अभी नहीं बुढ़ापे में सुमृति भी ब्रह्म हो जाता है वो बदल जाता है लेकिन हम अविनाशी है ऐसा पता चल जाए तो हौसला कायम रहता है कोई मुला जी थे वो नमाज पढ़ रहे थे रास्ते में चादर बिछा के टाइम हो गया था नमाज का और लैला गई मजनू का सुना था और भागी भागी गई मजनू मजनू मजनू मजनू मजनू मजनू के पीछे भागी तो मुला जी ने जो चदरिया बिछाई थी ना उस चदरिया पर पैर रखती हुई चली गई और मुला जी को थोड़ा धक्का भी लग गया और जी ने जाके राजा को दरख्वास्त की ऐसा ऐसा लैला ने मेरा अपमान किया नमाज पढ़ते समय मेरे को विघ्न डाला लैला को बुलाया गया मुला जी की फरियाद सुनाई गई, मुझे पता नहीं मैं खशीस देहधारी के प्रेम में थी तो मुझे न मुला दिखा न उसकी चदरिया दिखी ये जब खुदा के प्रेम में था तो मेरे को कैसे देख लिया कि लैला ने विघ्न डाल दिया क्यों के खुदा के प्रेम में तो भी था लेकिन अपनी क्रेडिट में भी था जय राम जी की अपनी चदरिया में भी था क्रेडिट में भी था मामे वही प्रपद्यन्ते नहीं था मैं भी और तू भी और ये भी हम लोगों को देर होती है मेरा नाम भी रहे मेरा यश भी रहे छोकर भी रहे परिवार भी रहे इज्जत भी रहे आबरू भी रहे सुविधा भी रहे और साथ साथ में भगवान भी मिल जाए ये कोई भैया तुअर की दाल थोड़ी है के हल्दी भी रहे मिर्च भी रहे नमक भी रहे आदू भी रहे कोतमीर भी रहे और उकड़े धनाधन दे तड़ा तड़ी करी जी ईश्वर ऐसी तो चीज नहीं है ना मेरी माया बड़ी दुस्तर है परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही, ही। निरंतर भजते हैं अंतर रहित सुबह भजेंगे शाम को बजेंगे नहीं हर व्यवहार में जिस देश में जिस वेश में जिस हाल में रहो शिवो हम शिवो हम शिवो हम कहो जिस रंग में जिस ढंग में जिस रूप में रहो शिवो हम शिवो हम शिव हम कहो जिस बात में जिस जात में जिस नात में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा उसको उल्टा दो तो धारा वही तुम्हारे चैतन्य स्वरूप रमण की जो धारा है वही आंखों के द्वारा देखती है वही कानों के द्वारा सुनती है वही धारा नाक के द्वारा सूंघती है तुम मेल मैंने मैंने सुना देखा मैंने सुना मैंने बोला दिस इज द दि माया बराबर ये माया है मैंने देखा मैंने सुना नहीं ये सुनने वाले ने सुना देखने वाले ने देखा और अच्छा सुना कि बुरा सुना उस सब को मैं देख रहा मैं सत्ता मात्र चैतन्य मात्र वो परमात्मा असंग मात्र है मैं करता नहीं जो माया है ना प्रकृति के शरीर को जो मैं मानता है वो स्त्री है मीरा ने बड़ा सत्य कहा गई बिंद्रावन में दरवाजा खटखटाया गोस्वामी ने आवाज दी कि कौन हो मैं मीरा हूं हम स्त्रियों को आने नहीं देते मीरा ने कहा पुरुष तो एक परमात्मा ही है पर ब्रह्म श्री कृष्ण तत्व बाकी सब स्त्री है ये दूसरा पुरुष कहाँ से आया तुम बीजो <laughs> पुरुष क्यों आये हो गोस्वामी को कहा दूसरा पुरुष मैंने तो एक ही पुरुष जाना है और सचमुच पुरुष तो एक ही है आत्मा गोस्वामी को देखा कि यह तो कोई ऊंची स्थिति की माई रहने दिया आज जो देह को मैं मानता है वो तो नारदी और जो आत्मा को मैं मानता है वह तो पुरुष तो देह सभी मिथ्या हुई जगत हुआ निसार जगत हुआ निसार क्यों हुआ कब हुआ और कैसे हुआ हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार अपनी आत्मा से अपना ही साक्षात्कार हुआ तब पता चला कि देह मिथ्या है जगत मिथ्या है सबंध मिथ्या है जैसे स्वप्न में सब सच्चा लगता है आंख खुली तो खिलवाड़ है ऐसे यहां भी सब सच्चा लगता है ज्ञान की आंख खुली तो खिलवाड़ मात्र है अब जैसे ये सफरसन है माल्टो इसको तुमने खाया एक बार इसका तुमको अनुभव हो गया अब ऐसा तुमको हाथ में दे और मैं बोलू कि साकर लाडू है तो आप मे 10 आदमी और भी कह दे कि यो लाडू छे, बूंदी नो लाडू है घट ना लाडू छे, तो चाह ला हूं बूंदी ना लाडू छे, तो नहीं छु कूंदी नो लाडू छे। क्यों क्यों नहीं मानेंगे? सका आपको ठीक से ज्ञान है ठीक है ना जिसको आप नहीं जानते उसके लिए तो आप थोड़ा मान लेंगे लेकिन जिसको जानते हैं, उसमें मानने की जरूरत नहीं है वो तो है ही ना मानो तो भी वो है ऐसे ही अभी तो हम भगवान को मानते हैं। भगवान को जिस प्रकार कोई मना देवे भगवान सहजानंद है कि भगवान झूलेलाल के हा भगवान अंबे माता है कि हाँ भगवान महावीर है कि हा भगवान कारी देवी है कि हा भगवान मोहम्मद साहब है कि हाँ अभी मान लिया क्योंकि हमने जाना नहीं तो जैसा जो मनाता है कुल के अनुसार धर्म के अनुसार संप्रदाय के अनुसार ऐसा मानते हैं जब ठीक से जान लिया तो किसी का मनाया हुआ भगवान नहीं टिकता हमारा झूलेलाल नहीं टिका राम कृष्ण का महाकाली नहीं टिका जैन धर्म में जहां महावीर पहुंचे हैं वहां कोई पहुंच जाए उसके लिए महावीर महावीर भगवान नहीं रहेगा उसके लिए महावीर अपना आत्मा हो जाएगा गीता के धर्म में जो ऊपर चले हैं उनके लिए कृष्ण कृष्ण भगवान नहीं रहेगा कृष्ण उसका आत्मा हो जाएगा और यही भगवान का आदर है यही महावीर का आदर है यही कृष्ण का आदर है यही झूलेलाल का आदर है कि उनके उपदेश को हमने मान लिया बाप के फोटो के आगे आरती करो एक बात है लेकिन बाप के वचन को मानकर बाप जैसे बन जाओ तो बाप ज्यादा राजी होगा जैसे आपको ये सफरचन है ये पक्का है मैं नहीं हूं ये सफरचन है ऐसे उनको ये देह है मैं नहीं हूं तमने कोई कहे सफरचन हम आओ तो क्यों लागे पपा हम आओ दाल रोटली भात शाक लाडू अमा तो तुमको हसी आएगी क्योंकि तुम दाल भात रोटी शाग नहीं हो लेकिन वही तो हो उसी का तो रूपांतर है जिसको तुम मैं मानते हो वो क्या है दाल भात रोटी साग सफर चन, उसी का तो हिस्सा होकर साढ़े पांच फुट बनाए माता पिता ने दाल रोटी खाई फल फूट खाए उसके शरीर से तुम पसार हुए तुमने दूध पिया फल फ्रूट खाया रोटी पान दाल रोटी खाई बड़े हुए अभी तुम जिसको शरीर साढ़े पांच फुट का हुआ तो दाल रोटी तो है दाल रोटी का रूपांतर तो है तो अभी तुम क्या हो जिसको देह की दृष्टि से तुम क्या हो दाल रोटी ने सफर चुन अगर देह को मैं मानते हो तो दाल रोटी हो तुम बोलो हम दाल रोटी हैं हम दाल रोटी हैं यदि शरीर को मानते हैं तो नहीं तो कि दाल रोटी को ताजा रखने वाला मैं चैतन्य हूं दाल रोटी को मनुष्य बनाने वाला मैं बादशाह हूं मैं भगवान हूं दाल रोटी को तुमने मनुष्य की आकृति दी ना तुम न होते तो दाल रोटी डालो मशीन में बने मनुष्य तुम इतने चमत्कारी देव हो तुम्हारे में इतनी योग्यता है कि डालते तो हो तो अन्न जल हो डाली से हो सफर चल और बन जाते मनुष्य और अपने से मनुष्य की फैक्ट्री भी चला देते हो क्या जादू है तुम्हारे अंदर लेकिन मजे की बात है तुम अपने को नहीं पहचानते और दाल रोटी को मैं मान लेते हो यहां थाप खा जाता इसी को बोलते अज्ञान तुम चल रहे हो तो चिंतन करो पैर एक के बाद एक उठ रहे हैं शरीर के मन के संकल्प उठ रहे हैं बुद्धि के निर्णय बदल रहे हैं उन सब को सत्ता देने वाला वो अंतर्यामी है इस प्रकार का निरंतर चिंतन करो तुम भोजन खाते हो तो उंगली के पांचों पांच उंगलियां मिल जाती है ग्रास को उठाया ग्रास को उंगलियों ने उठाया लेकिन सत्ता मन की मिली मन की सत्ता मिली लेकिन निर्णय बुद्धि ने किया बुद्धि ने निर्णय किया लेकिन सत्ता बुद्धि को चिदावली ने दी चिदावली को चेतना उस चैतन्य स्वरूप परमात्मा ने दी अब दांतों को भी चेतना वही दे रहा है गले को भी चेतना वही दे रहा है पेट को भी वही चेतना दे रहा है वही हजम करने की प्रक्रिया कर रहा है और उसी की सत्ता से लोही बनेगा धबकारे चलेंगे और शरीर जिएगा उसी का खेल है ये माया उसकी दासी है उसकी सत्ता से हो रहा है बनाए स्वाहा तुम्हारा भोजन नहीं होगा हरि चिंतन हो जाएगा तुमने देखा यह सेव तुमने देखा ये केला तुमने देखा यह फल भोजन लेकिन इसका मूल कारण है भुत। पांच भूत पांच भूत का कारण है प्रकृति प्रकृति का कारण महत्व महत्व का कारण क्या है महत्व का कारण प्रकृति पांच भूतों का कारण प्रकृति का महतत्व। महतत्व का प्रकृति का कारण महत्त्व और महाकार महत्त्व का कारण परमात्मा यह सब का मुख्य मूल्य कारण एक परमात्मा है सब नहीं है जैसे रात्रि को तुमने देखा ट्रेन भाग रही है ड्राइवर सिगरेट पी रहा है उसको वो झंडी दिखा रहा है पैसेंजर आपस में प्रेम से बात करे कुछ पैसेंजर धक्का मुक्की कर रहे हैं सब भिन्न भिन्न स्टेशनों पर भिन्न भिन भिन्न चाय कॉफी पैंटा छाछ दही गोटा आदि बिकता है लेकिन सब भिन्न भिन्न अभिन्न दृष्टा की नजरों से तैयार होता है तुम एक हो एक ही के एक लेकिन क्योंकि माया बदल जाती लेकिन स्वप्न देखने वाला स्वप्न के समय भी था स्वप्न के पहले भी था और स्वप्न टूटने के बाद भी रहा ऐसी ही सृष्टि का दृष्टा पहले भी था सृष्टि को अभी देख रहा है यहाँ आंखों के दरवाजों से कानों के दरवाजों से सृष्टि का अनुभव करा तभी भी है और ये शरीर या सृष्टि नहीं रहेगी तभी भी वो रहेगा और वो ही मेरा आत्मा है ऐसा जो चिंतन करता है उसके लिए माया तो खिलौना ओम है। ओम पूर्ण मिदम पूर्ण पूर्ण पूर्णा पूर्णस्दाय पूर्ण मेवा शिष्य देव ओ शांति शांति शांति अरे आज यही श्लोक समाप्त हो रहा है देवी एशा गुणमयी देवी एशा गुणमयी मम माया माम माया मम मूरत मे ये प्रपद्य यह यहालौक अति अद्भुत माय, मेरी माया बड़ी दुस्तर है त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को तर जाते हैं संसार से पार हो जाते हैं निरंतर का अर्थ है कि तुम जो कुछ भी करो उसमें अंतर डाले बिना शरीर दिखता है है लेकिन सत्ता सत्ता उस चैतन्य की है, वो दृष्टा के सत्ता से हो रहा है सामने किसी ने अपमान किया तो अपमान मिट्टी मिट्टी का हुआ लेकिन दोनों को सत्ता देने वाला मैं एक ही चैतन्य हूँ ये निरंतर चिंतन हुआ तुम चल रहे हो तो चिंतन करो